योग क्या है राजयोग सामान्य भाषा में राजयोग मन को एकाग्र करने की कला और विज्ञान है वह मन जिसमें एक लक्ष्यता और एकाग्रता का अभाव है वह कभी भी सत्य की अनुभूति के लिए उपयुक्त साधन नहीं बन सकता मनुष्य का मन जब पूर्ण रूपेण शांत और स्थिर रहता है तब कभी कभी अचानक ही उसमें सत्य का उदय होता है भले ही उसने इसको चेतन भाव से खोजने का प्रयास न किया हो झील के शांत जल में जब कोई छोटी या बड़ी लहर इसकी सतह को चंचल नहीं कर रही होती है तब चंद्रमा स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है ठीक इसी तरह जब मन बाधाओं या अस्थिर विचारों से जिसकी तुलना ध्यानियों के धूल मधुमक्खियों के झुंड बिछुजनसित बंदर की व्याकुलता से की है उत्तेजित नहीं होता तब संभव है कि व्यक्ति सत्य की झलक पा जाए यह कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ ही क्षणों के लिए सही मन की पूर्ण एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है तो वह परम तत्व को प्राप्त कर लेगा लेकिन ऐसी उपलब्धि कितनी कठिन है मन की प्रवृत्ति सदा घूमना धरती और आकाश के ऊपर चौकड़ी भरना और भूत एवं भविष्य को अपनी पकड़ में लेना है अपनी इच्छा शक्ति से जितना ही कोई इसे नियंत्रित करने की चेष्टा करता है उतना ही यह उदंड बनता है उपचेतन मन की गहराई से ऐसे विचार उठते हैं कि उनकी ओर कभी कभी देखना भी भयावह होता है एक व्यक्ति अपने प्रयासों की व्यर्थता पर थकावट दुख और नैराश्य का अनुभव करता है राजयोग के प्रथम प्रवक्ता पतंजलि ने मन की क्रियाओं और स्वभाव का बड़े ही सूक्ष्म किया है और इसे नियंत्रित एवं शांत करने के निमित्त तरीकों और साधनों का सुझाव दिया है उनके मतानुसार चित्त वृत्तियों को शांत करने का तरीका ही योग है जिस प्रकार किसी झील की सतह वायु झंकृत लहरों और बुलबुलों के रूप में रूपांतरित होने पर चंद्रमा को प्रतिबिंबित नहीं कर पाती ठीक उसी प्रकार हमारे चंचल विचार हमारी दृष्टि को सत्य से ओझल कर देते हैं ऐसा चित्त वृत्तियों में हुए परिवर्तन के कारण होता है जो हमारे जीवन के विविध अनुभवों की परिणति मात्र है भले वह अनुभव भूतकाल या वर्तमान का ही क्यों न हो राजयोग मन के अनावश्यक रूपांतरों रूमां रूपांतरणों और व्यर्थ के विचारों में पड़ने से केवल रोकता ही नहीं बल्कि तरीका भी बतलाता है राजयोग की साधना में आठ सोपान हैं यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि लेकिन आश्चर्य की बात है कि जैसे बहुत से लोग यह सोचते हैं कि केवल राजयोग ही योग है ठीक उसी प्रकार कुछ लोग यह विश्वास करते हैं कि प्राणायाम की साधना ही मुख्य रूप से राजयोग है प्राणायाम विभिन्न प्रकार की खास क्रियाओं का नाम है जो ध्यान की एकाग्रता में मदद पहुंचाता है लयात्मक सांस मन की एकाग्रता प्राप्त करने में सहायक है वही सांस की अनियमितता मन की एकाग्रता के प्रयास में बाधक है इसीलिए राजयोग के साधक को यह राय दी जाती है कि वह प्राणायाम के साथ ही साथ उन उपरयुक्त सात स्थितियों में से किसी एक या अधिक का अभ्यास करें। संभवतः कौतुकता अथवा इस विश्वास के कारण कि इसका अभ्यास साधक को प्रतिप्राकृतिक शक्तियों की प्राप्ति कराता है रहस्य प्रेमियों द्वारा प्राणायाम को अपेक्षाकृत अधिक महत्व दे दिया गया है किंतु वास्तव में प्राणायाम उन तरीकों में से एक तरीका है और वह भी एकाग्रता प्राप्त करने का एक परोक्ष तरीका फिर भी अनुभवी गुरु के व्यक्तिगत संरक्षण के बिना यह तरीका साधक के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है जबकि दूसरे तरीके बिना किसी प्रकार के खतरे के उतने ही सहायक सिद्ध होते हैं बहुतेरे व्यक्तियों ने योग को विलक्षण एवं रहस्य मानते हुए इसकी साधना के उत्साह में बिना अनुभवी गुरु के संरक्षण के अत्यधिक प्राणायाम किया है जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने अपने को शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से अस्वस्थ कर लिया है सभी योगों में राजयोग का विशेष दुरुपयोग हुआ है मन असीमित शक्तियों का भंडार है जब यह एकाग्र एकाग्र होना प्रारंभ करता है तब कभी कभी मनुष्य विलक्षण सिद्धियों का अनुभव करने लगता है अज्ञानी एवं मूढ़ व्यक्ति जो प्रायः अलगनशील और परम सत्य की अनुभूति के प्रति वास्तव में उत्कट लालसा नहीं रखते इन सिद्धियों को बहुत महत्व देते हैं और प्रायः भौतिक लाभ के लिए इनका प्रयोग करते हैं एकाग्रता के इन साधनों द्वारा मन एक ऐसा सुंदर यंत्र बन सकता है कि उसका स्वामी अपने में कुछ अति अप्राकृतिक शक्तियों को जैसे मनुष्य को देख लेना या दूसरे के विचारों को पढ़ लेना विकसित कर सकता है यद्यपि ऐसी शक्तियाँ अपने आप में शायद ही कोई आध्यात्मिक मूल्य रखती है फिर भी इसका प्राप्तकर्ता आसानी से इनसे लाभ कमाने की ओर प्रवृत्त हो सकता है दूसरी ओर एक ढोंगी व्यक्ति इन शक्तियों के न होते हुए भी अपने को सिद्ध पुरुष बताकर अंधविश्वासी लोगों को धोखा दे सकता है इसी कारण से बहुत बहुतेरे लोगों के दृष्टि में योग जादू माया धोखा और पाखंड का पर्याय बन गया है वे लोग जो नाखून खाना जहरीले रासायनिक पदार्थों को निगल जाना अपने को धरती में गाड़कर भी जिंदा रहना आदि का कर्तव्य प्रदर्शन करते हैं एक बड़े योगी के रूप में प्रशंसा प्राप्त कर लेते हैं और ऐसे रहस्य प्रेमियों की भीड़ एकत्रित करते हैं जो मुख्यतः अपने रुगण मन की दूषित उत्सुकता को तृप्त करने में आनंद पाते हैं दुर्भाग्यवश पश्चिम से भारत आने वाले पर्यटक इन नकली योगियों की चालों में अपनी असाधारण रुचि दिखलाते हैं और इस संबंध में सनसनी पुस्तक लिखते हैं जो भारत एवं भारतीय धर्म को केवल हास्यास्पद बनाती है केवल एक ही सांत्वना है कि गुण और अवगुण ईमानदारी और बेईमानी इस विश्व में एक साथ रहते हैं एवं सच्चाई और परम सत्य की सच्ची तलाश पर किसी देश का एकाधिकार नहीं है धोखेबाज और बदमाश मूर्खों को अपना शिकार बनाने के लिए पृथ्वी पर घूमते रहते हैं लेकिन भगवान के लिए इन पाखंडियों को योगी या महात्मा मत कहिए क्योंकि धोखा खाने पर आप भारत और उसके धर्म को बदनाम करेंगे